राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली रंगोली के अंतर्गत हम आपको जिस दुनिया में लेकर चल रहे हैं उस दुनिया का नाम है ज्ञान विज्ञान इस श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम कीड़ों की अद्भुत दुनिया एक दिन मुनिया अपने दादा और दादी जी के साथ बगीचे में घूम रही थी कि तभी मुनिया ने देखा कि चींटियों की एक कतार बगीचे की तरफ बढ़ रही है और दूसरी कतार रसोई घर की तरफ जा रही है तभी दो चार चींटियां आपस में टकरा गईं यह देख छोटी मुनिया जोर-जोर से हंसने लगी <laughs> दादाजी दादाजी देखिए देखिए चींटियां आपस में टकरा गईं क्या चींटियां देख नहीं सकती उनकी आंखें नहीं होती नहीं भाई नहीं चींटियों की भी आंखें होती हैं बेटी तीरों की प्रत्येक आंख यानी हर एक आंख कई हजार आंखों से मिलकर बनती है बेटे अरे क्या कई हजारों अच्छा अच्छा क्या कई हजार आंखों से मिलकर कीड़ों की एक आंख बनती है हां बेटी और इनको संयोजित आंख कहते हैं क्या कहते हैं संयोजित कुछ कीड़ों की एक आंख तो 25000 छोटी-छोटी आंखों की इकाइयों से मिलकर बनती है अच्छा और कीड़ों के दादाजी की ऐनक गुम जाती होगी तो वे ढूंढते कैसे होंगे <laughs> मुनिया, की मुनिया कीड़ों के दादाजी को ऐनक की जरूरत नहीं पड़ती हां जो कीड़े शिकार के लिए अपनी आंखें प्रयोग में लाते हैं ना उनकी आंखें अक्सर बहुत तेज होती हैं ये शिकार को या किसी भी खतरे को चारों ओर से देख सकते हैं अच्छा दादी जी हां तभी तो मक्खी कभी पकड़ में नहीं आती भाई हां और सिर्फ देखकर ही नहीं सूंघकर भी कीड़े अपने शिकार को पहचान लेते हैं पर कीड़ों की नाक तो दिखती नहीं वे सूंघते कैसे होंगे <laughs> अरे हां भाई कैसे सूंघते हैं बताओ बेटी अलग-अलग कीड़ों में सूंघने वाले अंग अलग-अलग जगह पर होते हैं अच्छा फिर तो कीड़ों के की कान भी नहीं होते होंगे <laughs> अरे नहीं भाई नहीं ऐसा नहीं है कीड़ों के कान होते हैं होते हैं हां अच्छा और है कि सूंघने वाले अंगों की तरह इनके कान भी अलग-अलग जगह पर होते हैं hai, tarh, alag, alag hmm. alag, alag bhi, Haan, किसी कीड़े के कान कोहनी में और किसी के कान पेट पर होते <ताँ>, <laughs> तो ये बस अपने नहीं है बल्कि एक तरह का संकेत है ये झींगुर की आवाज थी इसकी जांघों में छोटी-छोटी झिल्लियां होती हैं इनसे ये आवाज पैदा होती है पर अक्सर रात को ही आवाज करते हैं कीड़े दो या तीन अलग-अलग तरह की आवाजें निकाल लेते हैं बेटे badi hi khushniyan jaani jab ki ro ki duniya hui padi hi khushniyan jaani jab ki की आंखें कई हजार ढूंढती रहती है शिकार हिरो की आंखें कई हजार ढूंढती रहती है शिकार शिकार को सूंघ के पहचाने की की की की की गाए गाने शिकार को gaane ti ti ti ti ti gaaye gaane दादी कीड़े इतने छोटे क्यों होते हैं बेटी <laughs> इसके दो कारण हैं एक तो कीड़ों के शरीर में हड्डियां नहीं होती और दूसरा फेफड़े नहीं होते दादाजी स्कूल में दीदी ने बताया था कि हम फेफड़ों से सांस लेते हैं अगर इन कीड़ों के फेफड़े नहीं हैं तो ये सांस कैसे लेते हैं इनका शरीर एक स्पंज की तरह होता है पूरे शरीर पर छोटे-छोटे हजारों छेद होते हैं जिस तरह स्पंज पानी को सोख लेता है इसी तरह इनके शरीर के छेद हवा को सोख लेते हैं इतनी छोटे-छोटे कीड़े गड्ढे कैसे खोदते हैं कुछ कीड़ों का डंक ही उनका खुदाई का औजार होता है दादाजी जब कीड़े छोटे होते हुए इतने अद्भुत काम कर सकते हैं हुँ? तो अगर हमारे जितने बड़े हो जाएं तो क्या-क्या नहीं कर सकेंगे हां हां हा, आप जवाब दो इसका भी बेटे कीड़े तो कमाल करते हैं कमाल तुम्हें पता है चूहे के शरीर पर रहने वाले पिस्सू दो दो फुट ऊपर उछल सकते हैं हुँ? दो ऊपर उछल जाते हैं हां अच्छा? अच्छा काश मैं भी पिस्सु की तरह उछल सकती खाने की चीजें निकालने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती है हुई बड़ी छो टे छो टे रंग बी रंगे तिट्ली जुगनों और पतंगे छोटे छोटे रंग बी रंगे तिट्ली जुगनों और पतंगे कभी हमें हानी पहुचाते पभी हमारे काम में आते कभी हमें हानी पहुचाते कभी हमारे काम में आते कभी कभी हम इनसे हैं डरते अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कीड़ों की अद्भुत दुनिया विषय संयोजन डॉ जितेंद्र सिंह आलेख अजय चावला कलाकार जैमिनी कुमार सुनीता कोहली कमला कुमारी चोपड़ा और प्रिया ध्वनिंकन दीपक पांडे ध्वनि संपादन वंदना हरिमर्दन निर्माण सहयोग दाऊद दयाल चतुर्वेदी और सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर